क्षुश्रोत्रियाप्रह्मया क्रिया ब्रह्मया कर्यस्त ए ओम मनिष्मास्ते महिषं सामेदी केवल मनिष दृयक चतुशमापोत्पत्तिशा राष्ट्र के वर्ग विश्वास रहा जिसमें अभी तक जो कुछ हुआ ये कहा प्रतिबोध न्यूनतम मतम इतना दर्थ हो गया इसी पत्रा में कह रहे हैं उत्तम औरतम संक्षिप्त आहार जो कुछ अभी तक हुआ है उसको संक्षिप्त करके एक बार और बोलते हैं क्या बोलते हैं राष्ट्र ने कहा उदय से ही प्रत्येगात्मा ये जो जिसकी चर्चा चल रही है बोध माने अंत की वृत्तियां उसके स्वरूप है प्रत्यगात्मा स्वरूप है हर पदार्थ अपने स्वरूप से बाहर जा नहीं सकता तो, तो बोध का ज्ञान हो रहा है वृत्तियों का पता लग रहा है तो यहाँ आत्मा है यह सिद्ध होता है बोधस्य प्रत्यगात्मा स्वरूप है बोध का स्वरूप है वृत्तियों का स्वरूप है आत्मा विश्रांत मतम अमृतत्व है और आत्म विषय जो ज्ञान है मतमान ज्ञान वो संग ज्ञान है वो अमृतत्व तो में हेतु अमरत्व तो में हेतु वही है आत्मसंबंधी ज्ञान ही अमरत्व तो में हेतु है ठीक <laughs> है ठीक है बुद्धि परिणाम से सर्वस्व भाषण जितने भी बुद्धि के परिणाम है वृत्तियां बुद्धि का परिणाम वृत्तियां हैं अंतकाल की जो वृत्ति को बुद्धि परिणाम कहा बुद्धि परिणाम सर्द सर्वस्व परिश जित बुद्धि की वृत्ति मत है भाषा कौन मैंने प्रकाशक कौन है प्रत्यक्ष चैतन्य अंतरात्मा ही है मैंने जिसे हम जान रहे बुद्धि के वृत्ति को जान रहे हैं तो प्रत्येगात्मा है प्रत्यक्ष चैतन्य परमात्मा नवती ये फूल पक्ष की शंका है यह जो तो बुद्धि का प्रकाशक परमात्मा ये प्रत्यक्ष चैतन्य है वो परमात्मा हो नहीं सकता परमात्मा तो ब्रह्मांड से बाहर है और यह शरीर के भीतर है तो ऐक्य ज्ञान होना संभव नहीं है, है।, है यह शंका है बुद्धि परिणाम से सर्वस्व भाषण संपूर्ण बुद्धि के परिणाम माने वृत्तियों को प्रकाश करने वाला जो प्रत्यक्ष चेतन है ये प्रत्यक्ष चेतन परमात्मा न भवती परमात्मा नहीं हो सकता यह शरीर के भीतर जो अंतरात्मा है परमात्मा ही किंतु ब्रह्मांडात्म तो ही स्थित था वो परमात्मा तो ब्रह्मांड से बाहर स्थित है और बुद्धि के प्रकाशक यहाँ शरीर के भीतर है हृदय में है और परमात्मा ब्रह्मांड से बाहर है स्थित तब प्राप्ति से वो ब्रह्मांड से बाहर जो परमात्मा है अपने साधना करके जो जीव हम शरीर शरीरावच में आत्मा जब जाएगा पहुंचेगा तब मोक्ष होगा यही मोक्ष होना संभव नहीं ये पूरे पक्ष का संता है ठीक है बुद्धि परिणाम सर्व भाषण प्रत्यक्ष चैतन्यं है न प्रत्यक्ष परमात्मा नवती लगा देना ये परमात्मा नहीं हो सकता प्रत्यक्ष तो क्यों किंतु तो ब्रह्मांडा कही परमात्मा तो परमाण्ड से बाहर है ब्रह्मांडा बढ़ स्थित तत्प्तिशन तो वो परमात्मा की प्राप्ति जो ब्रह्मांड से बाहर है उसकी प्राप्ति को मोक्ष है ते हैं इतिहास ऐसी शंका होगी गुरुवारी के तो उत्तर देते हैं नही का एक भाषण नहीं आत्मा और अनात्मा को मनुता अपने से भिन्न जितने भी होंगे वो अनात्मा होंगे आत्मा और अनात्मा तो आत्मा से भिन्न अगर परमात्मा है तो अनात्मा हो जाएगा और अनात्मा प्राप्ति कोई मोक्ष नहीं माना जाएगा यही उत्तर है ये उत्तर दे रहे हैं नहीं आत्म हो अनात्मत्वम अमृतत्वम भवती आत्मा का जो अनात्मत्व तो प्राप्ति है वो अमरत्व तो संभव नहीं है टीका एक नंबर टिप्पणी लेना अनात्मत्वम है अनात्म प्राप्ति यह समझना आत्मा को जो अनात्मा प्राप्ति ब्रह्मांड से बाहर ये है परमात्मा तो अनात्मा है वो तो उसकी प्राप्ति को अमृत अमृतत्व नहीं हो सकता है न भगवती एका टीका देखिए अनात्मा प्राप्ति है कर्म भगवत अनित्यत्व अगर आत्मा अनात्मा की प्राप्त करता है ब्रह्मांड से बाहर है परमात्मा उसको प्राप्त तो करेगा अनात्मा, अनात्मा है आत्मा भी अनात्मा चर्ण चर्ण चर्ण है तो अनात्मा प्राप्त है कर्म फलवत अनात्मा की प्राप्ति में क्या होता है कर्म हो दिशा हो अनित्य नात्त्म प्राप्ति अनित्य होता है जैसे कर्म का फल सुरगा ही अनित्य है तो आत्मा यदि अनात्मा को ब्रह्मांड से बाहर परमात्मा को प्राप्त करता है तो अनित्य होगा मुक्ता आत्मा भी घर वापस आने के समावाल हो जाएगी एक अनित्व अमृतत्व प्रसिद्ध अमृत अमरत्व की प्रसिद्धि नहीं होगी तो तो हो जाएगा अनात्मा प्राप्ति को मोक्ष मांगिये तो कर्मफल के समान अनित्य होगा अनित्य होने से उसमें अमृतत्व को अमरत को घोषित करना संभव नहीं होगा अप्रसिद्धिशा प्रसिद्धि रशा वो प्रसिद्धि नहीं हो गया अमृत कहना संभव नहीं होगा एक कहा तो यही भाष्य में कहा था नहीं अनात्मत्व अमृतत्व भगवती इसका चाहिए यदि उक्त दोष पर परिहार है कि अमृतत्व तो नहीं हो पाएगा अनित्य हो जाएगा दोष की खंडन करने करेंगे यदि पूर्वाजी कहेगा यदि उक्त दोष रहा है औपायिक औपाधिक भेद भिन्न तो अगर औपाधिक भेद से भिन्न मानते हो तो हम मानते ही है उसको तो औपाधिक भेद भिन्न ब्रह्मण स्वतत्वात्म ग हाँ वास्तव में तो भेद नहीं है उपाधि के कारण ब्रह्म और आत्मा तो भेद है ऐसा मानते तो तो, तो ही मानते हो तब का उसको कहते हैं आत्म तो वास्तव तो आत्मा ही हुआ न काल्पनिक हो गया भेद और वास्तव में आत्मा ही है यही है भाषण का आत्मा पार आत्मोक अमृतत्व निर् निर्नम है तो ब्रह्मांड से बाहर जा करके मिलना अन्य घटित नहीं है आत्मस्वरूप होने के कारण से आप अमृतत्व आत्मप्वादेगा आत्मत्व स्वरूप फो अपने स्वरूप होने से ही अमृतत्व जो अमरत्व है इसके कि निर्दिवत्व का है मर्तव तो औपाधि का है उपाधि के कारण मान शहरी आदि में, में एकता करने के कारण अपने को मर्त समझ रहा है एक ब्रह्मण आत्मत्वत ब्रह्म ब्रह्मांड से बाहर यदि उपाधि के कारण भिन्न है ईश्वर और जीव की भिन्नता है वास्तव में एक है तो ब्रह्मा आत्मा ही हो गया वास्तव में ब्रह्म आत्म्वाद आत्मनो अमृतव स्वभाव के सिद्ध आत्मा में जो अमृतत्व तो है अमरत्व तो है स्वभाव सिद्ध है एक स्वभाव सिद्धमृति स्वभावत सिद्धां तथा कृतकवाभावेगा जब स्वभाव सिद्ध अमरत् तो है तो कार्यत्व तो नहीं आएगा आत्मा कोई तो लोकांतर में जाकर के मोक्ष होना था अनात्म प्राप्ति होनी थी तथा कार्यत्वा था कर्मफल के समय अनित्य होता तथा तो कृतकत्वाभावेन या कृतकत्व नहीं है कार्यत्व नहीं है इसलिए यह पाठ कुछ बनाना पड़ेगा नित्यवाद ऐसे पाठ है या कुछ है कृतकत् मुख्यत्व एवं अमृतत्व मुख्यत्व एवं अमृतत्व ऐसे पाठ तो ठीक है नहीं तो बनाना पड़ेगा पाठ तो गड़बड़ हाँ। है तथा जितकत्व भावेगा नित्यत्वाद मुख्यत्व एक अंग्रत स्थिति भाव मुख्य ही अंग तत्व है अंदाज से बनाया है जैसा होगा तो क्योंकि हमारे पास कोई पुस्तक तो है नहीं जिससे पाठ सुधारा जा सके और जिसने हमने सुधारा था वो बंदा जी ले गई स्थिति तो हमने अंदाज से सुधारा है अगर ऐसे ही लगता है तथा कृतकत्व अभाव है नित्यत्वा कृतकत्व के अभाव कार्य तो नहीं है आत्मा में अमृतात्म में इसलिए नित्य होने से मुख्यत्व एवं अमृतत्व से अभाव मुख्य ही होगा अमृतत्व अम्रितर्त। अमृतत्व मुख्यत्व ही रहेगा गौन होगा ये आता है इसका अच्छा पर पर, आगे ठीक आ गया है ब्रह्म आत्मत्मा आत्मा अमृतत्म स्वभाव से कम हो गया कहीं अविद्या जब आत्मा में अमरत को स्वतः विद्या फिर के विद्या किस काम में आत्मज्ञान से मोक्ष मिलेगा आत्मा की प्राप्ति होगी तो आत्मा में अगर अमृत को आत्मा प्राप्ति स्वतः है आपका स्वरूप ही है तो विद्या किस काम में आ रहा है फिर एक तो होने की जरूरत क्या विद्या के लिए ये शंका है यही शंका है तभी तब तो जब तो, तो अपना स्वरूप ही है आत्मा का अमृतत्व तो फिर तभी विद्या या अमर्थक जन प्राप्त फिर विद्या कोई सार्थकता नहीं है अमृतक होगी ज्ञान अमर्थक होगा ये समझा करके कहा गम कहते हैं ज्ञान जो है ना आत्मा प्राप्ति के लिए ज्ञान नहीं है जो अनात्मा का आरोप आपने किया हुआ है उसको हटाने के लिए मतत्व आरोप किया हुआ आत्मा कभी मरने वाला होता है मैं मरने वाला हूँ मुझे बचा दो जो समुदा होता है ये जो तो, तो का आरोप है उसको हटाने के लिए विद्या का उपयोगिता है अमरत्व तो प्राप्त के लिए भी अमर तो हाई है क्या प्राप्त करना है ये क्या है एवं क्या भाषण का एवं मर्कत्पूर्ण आत्मा यह अविद्या अनात्मत्व तो प्रत करती है जो अनात्म भाव को प्राप्त कर रखा है माना आत्मा होता हुआ अपने को शरीर मानू बैठा है अनात्म भाव को प्राप्त करता है किस कारण से अविद्या के कारण अज्ञान के महिमा से तो उसको दूरी करने के लिए विद्या की उपयोगिता है ये कह रहे हैं राष्ट्रीय कहा एवं मर्तत्व आत्मा में यह अविद्या अविद्या के कारण आत्मा में मर्तत्व है मर्तित्व आया अज्ञान के कारण मर्तत्व अनात्मक प्रतिमति मर्तत्व अनात्मा की प्राप्ति हो रही मैं मनुष्य हूं करके बोल रहा है आत्मा कोई मनुष्य होगा मैं मनुष्य हूं उसमें पुरुष हूं स्त्री हूं बाल हों वृद्ध हो महिला ने आरोप लगा रखा तो यही है एवं महत्वपूर्ण आत्मा यद अविद्या अनात्मक प्रतिपत्ति अविद्या अज्ञान के कारण अनात्म भाव की प्राप्ति हो रही है यही इसी को हटाने के लिए विद्या की उपयोगिता है आत्मा प्राप्ति के लिए विद्या का कोई काम नहीं है, आपका प्राप्त वस्तु है जो तो उसमें जो ऊपर से आवरण डाल रखा है अज्ञान के कारण उसको हटाने के लिए ज्ञान की जरूरत है एक कहा क्योंकि तो अंगेर में घट होगा तो उसको किसी से प्राप्त करना ही होता प्राप्त ही है घर किंतु तो वह अधेरा भराने का साधन की जरूरत है वहां अधेरा भरता है प्रकाश है प्रकाश जलाने से घर तो पहले से विद्यमान है वहां घर उत्पन्न नहीं होता क्यों वो अधेरा भराने के लिए चाहिए हमको जिससे कि ढक ढक रहता इसी प्रकार यहां भी आत्मा को ढंग दिया है अध्ययन में रूपांतर कर दिया है शरीर आजिभाग में पहुंचाया है मृत्यक तो डाला हुआ है के ऐसे उसको हटाने के लिए विद्या ज्ञान की उपयोगिता है ये बताया भाष्य कहते हैं कथम पुनर्यथोक्तया आत्मविद्यात्वे अब फिर ये आपने जो बताया है विद्या का स्वरूप बताया क्या बताया आत्मविद्या का स्वरूप प्रतिबोध विदतम मदम यह आत्मज्ञान का स्वरूप यही बताया होगा मंत्री वही लिखा है प्रतिबोध अदित प्रत्येक अंत के वृत्ति के साक्षी रूप से जो जाना जाता है वह आपका होता है यही है तो प्रथम क्या कथम को विद्या जो प्रतिबोध अतरम मतम संबंध द्वारा कहा गया जो विद्या है उसके द्वारा कैसे अमृतत्व है अमृतत्व का लाभ कैसे होगा प्राप्ति कैसे होगी इस संतः इसके उत्तर में कहते हैं दो तीन की टिप्पणियां दो में कहा कथम उत्तरी मृत्युम अमार ही नाम शुभम कहते हैं देव ईशावासियों पर सब पढ़ के आए हैं अविद्या मृत्यु तीर्थ आद्य या मृतमस्ती है अविद्या अविद्या चाहिए उसके द्वारा होगा मृत्यु के मारण होगा उसके बाद अमृतत्व की प्राप्ति होगी या केवल ज्ञान ही ज्ञान से कैसे अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है पहले अविज्ञा चाहिए मैंने कर्म चाहिए यह शंका है यहाँ प्रथम कहा था नहीं सकता क्योंकि अविद्या मृत्युम तीर्था मृत्यु के पार करने का साधन क्या बताया हो कर्म को बताया हुआ है वो चाहिए ना पहले और विद्या या अमृतम और सुनते तब होगा विद्या के काम कि यहां कैसे अमृत की प्राप्ति होगी मृत्यु को मारे बिना कैसे आप वहां अमर हो पाएंगे ये शंका है यहां भाषण में कहा कथम में टिप्पणी देते हैं दो तीन नहीं मृत्यु में अमारे मृत्यु को, को मारे बिना स्वाभाविक कर्म हुआ मृत्यु शब्द से कहा है स्वाभाविक चिंतन उपासना और स्वाभाविक कर्म को हम मृत्यु सदस्य कहा है इस आदर्श हम सदे नवम दशम आदि मंत्रों में ये चर्चा है एकादश मंत्र है तो नहीं मृत्यु में आना रह अमृतत्व नाम स्वभव अमृतत्व इतना सरल नहीं है मृत्यु को मारे बिना अमृतत्व लेना संभव नहीं है और अमृत चाहिए तो पहले मृत्यु को मारना पड़ेगा उसके साधन क्या है तो अविद्या ये यहां शंका है नहीं मृत्यु हमारे इतना अंतत्व में ना उसको नाम करेगा कार् बल हम ऐसा बल जब तक नहीं होगा माने मृत्यु को मारने का बल मृत्यु को मारना पड़ेगा वो बल चाहिए पहले उसको मारने के लिए कार्य बल हम अंतरेगा उसके बिना मारो मृत्यु इतिहास है यार ऐसे बल चाहिए मृत्यु से लड़ने का बल चाहिए वो बल कहां से आएगा शिक्षण का तीन नंबर का इतना आत ये रूपये तो मृत्यु अतिक्रणा अंतर जब तक मृत्यु के अतिकरण नहीं करता है व्यक्ति उसके बिना अमृतत्व लाभ आयोजना अमृतव मिलना संभव नहीं है क्योंकि अविद्या मृत्युम तीर्थ कहा है ईशावासी मनिष्य अविद्या मृत्यु तीर्थवा विद्या ईशावासी मनिषद एकादश मंत्र में है ये यदि सुरदेव ऐसे स्तृति बने से तो मृत्यु को मारे अमृतत्व कैसे प्राप्त करेगा ये शंका है सूर्यदेव मृत्यु मृत्यु करना और उप ही बलम अविद्या संपादना है मृत्यु पार करने का बल किससे प्राप्त अविद्या से प्राप्त करना है स्वाभाविक कर्मों को मृत्यु उसको पार करने का बल है अग्निहोत्रादि करे उपासनादि करे संपादते हुए विद्या अमृतप को दिन देते हैं विद्या मृत्यु अमृतमश तब होगा मैंने पहले अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार कर दे उसके बाद अविद्या से विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होगी या अविद्या की चर्चा ही नहीं की यानी एक आये विद्या से अमृतत्व कैसे होगा अमृतत्व का साधन या विद्या कैसे बता दिया जैसे भविष्य ऐसे होना चाहिए पहले अविद्या के माध्यम से मृत्यु को पार करके और विद्या से अमृत को प्राप्ति होनी चाहिए समुच्चय होना चाहिए अविद्या और विद्या खाली विद्या की चर्चा करने विद्या की चर्चा नहीं है ये शाह ये संधि अभिप्राय जो कथम करके जो पूछा जा रहा है कथम उन्होंने आपको विद्या आपने बताया अगर आपको विद्या यही है प्रतिबोध अभित खत्म तो इसके द्वारा तो कैसे अमृतत्व की प्राप्ति होगी अमृत तो प्राप्ति के पहले मृत्यु को मारना पड़ेगा तो मृत्यु को मारने के लिए चर्चा ही नहीं किया आपने ये शंका ये वो छिपी हुई अभिषंत अभिप्राय यह है इसका है भाषा तो देखिए कम पुनर्यथों तय आत्मविद्यामृतत्म विनते कैसे आत्मविद्या से अमृतत्व प्राप्ति होगी मानी अविद्या के द्वारा मृत्यु को मारे बिना यह ताप करेगा ऐसा है अथा इसके उत्तर में कहते हैं आत्मा शेर रूपेर विन्नते लभते वीरियम मरम वो तो अपने आप ही मिल जाता है सामर्थ्य उसको यहां अविद्या के सहारा लेने की, की आवश्यकता नहीं है ठीक कहा आत्मा जब आपका विद्या हो जाएगी तो अपने आप सामर्थ्य आ जाएगा उसमें ठीक है तो आत्मा मारे सूर्य का रूपेगा बिंदते मारे लड़ते धीरम मलम सामर्थ्य धीर्य का बल सामर्थ्य और अविद्या को नाश करने के सामर्थ्य अपने आप अहम ब्रह्मास्त बुद्धि हो जाए तो अहम मनुस्पति चली जाएगी अपने आप और अहम ब्रह्मास्त बुद्धि किससे होगी विद्या से ठीक है आत्मा माना शुद्ध रूपे अपने रूप में जब जाएगा जब तक मनुष्य रूप में है तब तक मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ है तो इसको मारना हो तो ज्ञान के सहारा लेकर के नम मनुष्य इसमें चल जा। जाए यही अपने आत्मा पहुंच जाएगा वो आत्मा सुवेद रूपे बिंदद लभते बिंद दे कर लभते वीरियम मान भाव सामर्थन सामर्थ्य शक्ति प्राप्त कर लेता है धन सहायक मंत्र औषधि तपो योग मृत्यु न सको अभिभावित होती अभिव्यक्तम अनित्य वस्तु व्यक्तिगत या द्वारा कोई सहायक हो दूसरे लोग सहायक को मंत्र हो औ तप हो योग हो इत्यादि के द्वारा आया हुआ सामर्थ्य होगा उससे मृत्यु को प्राप्त नहीं किया जा सकता क्यों क्यों नहीं किया जा सकता अनित्य वस्तु व्यक्तिगत ये सब अनित्य वस्तु हैं धनादि तो उसके द्वारा आए हुए कहाँ से मृत्यु पार कर देगा नहीं कर सकता है मृत्यु को दबा दे सकते है। ये चार चार्ज नेगेटिव पॉइंट मुख्य को लाभ अनुकूल मृत्यु अभिभावक औपयोग बढ़ाएगा न अविद्या अनुसर करते यही है तात्पर्य अविद्या को अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है तो मुख्य को लाभ के लिए जो अनुकूल मान लग उसको अभिभावक करने वाला औपयोग जो तो बल होगा उस बल के लिए न अविद्यास तथ्य अविद्या को सहारा लेने की आवश्यकता नहीं क्यों तस्या तथ्य असामर्थ्य अविद्या को असामर्थ्य ही नहीं धन सहायगा धन सहाय के माध्यम से जो आएगा बल आएगा वो अनित्य हो जाएगा अनित्य वस्तु के द्वारा होने वाला अनित्य होगा उसे मैं मनुष्य हूँ या रखने वाला नहीं है ये मृत्यु कर सकता है तो पूरे ज्ञान से ही होगा ठीक है अन्य भाषण में कहते हैं आत्मविद्यातंतु जो आत्मविद्या के द्वारा आया हुआ जो बल होगा आत्म कृतंतुन आत्मा आत्मविद्या के द्वारा आने वाला जो बल है एक सामर्थ्य है वो तो स्वयं अपने आप से प्राप्त होता है किसी अन्य सहारे से नहीं अविद्या आदि से नहीं अपने आप से प्राप्त हो जाता है आत्मा यो भिंग अपने आप ही प्राप्त कर लेता है मान्य अन्य के द्वारा नहीं अतो अन्य साधन अन्य साधनों का आत्मविद्या वीर से ये जो आत्मविद्या से होने वाली जो बीरिया है एक बल है हम ब्रह्मास्टम ये बोलने लग जाएगा ऐसा बल जो आएगा वो तो अन्य साधन से ही नहीं है अनन्य साधन है अन्य साधन वाला नहीं ये वीरिया ऐसा बीरिया तलेवीर मृत्यु सपन अभिवर्तन यही जो सामर्थ्य होगा शक्ति होगी यही उस अविद्या को हटा सकता है मृत्यु पार कर सकता है एक टिप्पण लेकर पूर्व में होने के टिप्पण शुरू होने की आत्मविद्या पांच में कहा आत्मविद्या तमु दूरियम आत्मवारी विद्यते हैं ना दृष्टान है यथा ब्राह्मणत्वाले विज्ञान के कृति मैं ब्राह्मण हूं ऐसा ज्ञान होगा जिसको ब्राह्मणत्व का ज्ञान होने पर विज्ञान होने पर साधना में आदि सामर्थ्य ब्राह्मणवाद मैं क्षेत्रीय हूं ब्राह्मण हूं जो भी जिस जाति का होगा ऐसा ज्ञान होगा तो अपने साधन के अवस्था में सामर्थ्य आ जाता है उसका क्या साधन करना है ब्राह्मण के लिए अलग साधन है क्षेत्रीय के लिए अलग है अलग अलग जाति घटित है यथा ब्राह्मणत्व आदि विज्ञान के विज्ञान होने पर साधना अवस्थान में सामर्थ्य सामर्थ्य आ जाएगा मेरे लिए साधना है सामर्थ्य विज्ञापन ब्राह्मण के भी हेतु वहां पर हेतु क्या बनेगा जो तो साधन लिए जो तो विज्ञान ब्राह्मणत्व तो है या क्षत्रियत्व है जो इसका होगा वही वहां पर हेतु बन है ब्राह्मणत्व तो होने के कारण उसमें सामर्थ्य आ जाता है कर्म करे के लिए विज्ञान विज्ञान तत्व द्वारा मात्र जो ब्राह्मणत्व तो हेतु होगा और विज्ञान वहां केवल माध्यम बनेगा ये कहा तो मुख्य हेतु तो ब्राह्मण तो जाति ही होगी और वहां विज्ञान जो होगा ब्राह्मणों करके क्या होगा वो केवल द्वार होगा अथवा यथा औषध सेवन कृत सहमर्त जो औषध सेवन करने करेंगे तो शक्ति में शरीर में शक्ति आ जाएगी दवाई का प्रयोग करेंगे शरीर में शक्ति आएगी दूसरी दिशा में यथावा औषध सेवन कृत सहमर्थ्य औसत सेवन के करने से जो सामर्थ्य शरीर में आ है सेवा द्वारा औषधमे हेतु वो जो सेवन के माध्यम से सेवन मान सेवन तो औसत का सेवन करते हैं उसके माध्यम से वहां ही हेतु होता है क्या हेतु होता है है औसत औसत हेतु बना सेवन के माध्यम से शरीर में आपको बल देगा ठीक इसी प्रकार समझना वक्त ऐसे समझना है यहां भी ये कहा तो यहां पर विद्या ही हो जाएगी बल हेतु मान ये अनाप भाव को, को हटाने के लिए केतु सामर्थ्य के माध्यम से बीच में आत्मा में एक सामर्थ्य आ जाएगा विद्या होने दिया दिया दिया दिया दिया। पर उसके माध्यम से मृत्यु को हटाने के लिए विद्या उपयोगी विद्या की उपयोगिता है एक आंश स्तर पर एक ट्रिप्पणी दिया एक नंबर की परेवीर मृत्यु और आवृद्य का तो आप देखो वास्तव में मृत्यु स्वाभाविक नहीं है स्वाभाविक हो तो ज्ञान से नहीं हटता रज्जु में सर्विस वास्तव में हो तो जान लेने से नहीं आ वास्तविक सर्व ज्ञान से भर गया नहीं जो औपाधिक होगा वही आटेगा ज्ञान से ये शरीर आधिक औपाधिक का है काल्पनिक है वही पदार्थक ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है ये बोलना चाह रहे हैं कि मृत्यु और मृत्यु आपने आपने में आरोप किया है मरने वाला दूसरा है उसके धर्म को आपने मिला करके मैं मरने वाला होकर के मान रहे आप मैं बुरा हो गया वो मरने वाला हूं मानते हैं असल में वृद्धत्व धर्म मृत्युत्व धर्म शरीर आधिक है आपका नहीं है कि आप अपने में मान बैठे हैं तो यह का है अन्य का धर्म अन्य में मानना यह अविद्या है रज्जु का धर्म सर्प में मानकर के आप सर्प मानते हैं मृत्यु हो आवित्य तत्व तदुत्तम मध्यत्वम आत्मा में यदि अविद्या है क्या इसने कहा यही कहा कि मध्यत्व आत्मा में अविद्या के कारण है जो का। ये, ये जो कहा नित्यभुक्त युवा हमारा ये जो होगा ये सामर्थ्य आ जाएगा विद्या के द्वारा जब जानकारी होगी अपने बारे में तब बोलेगा मैं नित्य मुक्त हम अस्मी मैं नित्य मुक्त हूँ यही बल है यही बल आना है विद्या से सामर्थ्य आ जाएगा ये कहा नित्य मुक्त है एवं हम अस्म दृढ़ हो होगा सामान्य ज्ञान नहीं मजबूत विश्वास है उसको मैं नित्य शुद्ध बुद्ध गुप्त हूं ज्ञान होने पर ऐसा दृढ़ता आ जानी चाहिए खाली बोलने के लिए नहीं हल्का फुल्का ज्ञान नहीं कैसी भी परिस्थिति आए वहां से विचलित नहीं होना चाहिए ऐसा ज्ञान या नित्य मुक्त ही वो हम असमें मैं नित्य मुक्त आपको स्वरूप हूं एक ग्रेटर अवस्तमे चढ़ दे ऐसा जो बीर्य आ जाए सामर्थ्य आ जाए मजबूर वीरिया कोई भी हिलाने आए तो हिले रही ऐसे सामर्थ्य आने पर बीवी सरी ऐसा सामर्थ्य आने पर ही अविद्या फिर अविद्या रहने सकती है हल्का फुल्का में तो अविद्या रह जाएगी घेर देगी हाँ। तो मजबूत होना चाहिए क्या जैसे अभी का बुद्धि जितनी मजबूत है आपके पास कितने वर्षों से आप वेदांत को सुन रहे हैं आपको तू तो मनुष्य नहीं है पुरुष नहीं स्त्री नहीं एक बोलता है वेदांत क्यों तु तो क्या मान बैठे मैं एक मनुष्य हूं तो जितने मनुष्य तो आप में है जितने दृढ़ता है इतने दृढ़ता अगर आप, आप में हो जाए तो स्थिति में अविद्या रहने आपके पास मृत्यु रहता है वह अस्मृति दृढ़ास्तं सदी है जी? मजबूत दीर्य होना चाहिए सामर्थ्य होना चाहिए यही है कि गंगा जाए, गंगा दास जमुना जाय जमुना दास हो जाए वह काम नहीं चलेगा ऐसा सदी अविद्या अविद्या नए अज्ञान नहीं है सत्ता उस शुक्र वीरियराम यथोक्त में मृत्यु रहो यो विद्याजन्य जो ये ये जो विद्या बीरिय सामर्थ्य है उसे मृत्यु का अविभव होना सुखर है कोई कठिनाई नहीं है सुल प्रत्यय किया हुआ सुबह करेंगे ये सब दूसरा सुथरा थे सुल सूत्र पढ़ते हैं आप लोग फल प्रत्या सुकर दुष्कर्म नहीं, नहीं होगा मृत्यु हो को पार करने में अज्ञान पार करने में दुष्कर् नहीं होगा ये सामर्थ्य आना पड़ेगा अपने अभाषण नहीं में बताइए आत्मविद्यात वीरियम जो आत्मविद्या बने अपना जान्ण, अपनी जानकारी अपने ज्ञान अपना ज्ञान को आत्मविद्या बोलते हैं दूसरे ज्ञान नहीं है अपनी जानकारी आत्मविद्या कृतम वीरियम आत्मविद्या से होने वाला जो सामर्थ्य है हम ब्रह्माष्टमी से हम मनुष्य ऐसा जो सामर्थ्य है आत्मायोग देखो सामर्थ्य तो स्वयं अपने आप मिलेगा दूसरे से मिलेगा तो वो अनिज्ञ हो जाएगा अन्य वाला तो फिर मुंबई मनुष्य में लग जाएगा ऐसा नहीं होना चाहिए आप मैं आयोजन करना चाहते हो अतो की ट्रीटमेंट अतो अमृतत्व अवयु के वृत्युतर अंकूल धीरे उत्पादन है नित्याया सहकारी सहकारी अमता ये कहना चाहते हैं कि अमृतत्व के उपाय भूख मृत्युतरण है अवयु के वृत्तरण अंकूल धीरे उत्पादन में मानी मृत्यु के उपाय होता है अमृतत्व के उपाय क्या है विद्या है तो मृत्यु कारण पर अमृतत्व को उपाय मृत्यु का पार करना ये ये उपाय अगर मृत्यु पार हो गया अमृतत्व हो गया तो अमृतत्व और मृत्यु कारण जो अनुकूल है ऐसा दिव्य सामर्थ उत्पादन करना पड़ेगा मृत्यु के पार होने के लिए अनुकूल जो सामर्थ्य है उत्पादन माना हम कन्वास के पर विद्या गया ऐसे करने विद्या को आत्मज्ञान को सहकारी सहकारी अंतर अपेक्षा, अन्य सहकारी की अपेक्षा नहीं है उसको वो स्वतः प्रबल है हम ब्रह्मा ब्रह्मात्मी यदि ऐसे शब्द निकालने के लिए पार करने के लिए स्वतः समर्थ है सहकारी अन्य सहकारी की अपेक्षा नहीं विद्या विद्यालय है। आगे भाषण यथाएव हम आत्मविद्यादि हम आत्मा आयोजन आत्मविद्या से होने वाले जो तो सहमर्थ है वो तो अपने आप ही मिल जाता है आत्मा से स्वयं से मिलता है से नहीं मिलता अब इसलिए विद्या आत्म विषय या विदते अमृतम एका विद्या दुते मृतम एक विद्या से मान चतुर्थ पाद कौन से है विद्या विश्व विद्या कौन सी विद्या घटपट विषय संबंधी विद्या नहीं हाँ आज के जो तो वैज्ञानिकों की विद्या नहीं समझा वो विद्या नहीं आत्म विद्या आत्मा को विषय करने वाली विद्या है माना वेदांत ज्ञान जिनको बोलते हैं आत्मज्ञान जिनको बोलते हैं ऐसे विद्या आत्म विषय आत्मा विषय हो यहा आत्म विषय आत्मा को विषय के विद्या से ही चिंता से अंतम यही शब्द होगा उसे अंत की प्राप्ति माने प्राप्ति की प्राप्ति है ऐसा क्योंकि न्याय में आत्मा बलहीन लपे के आधार रहे या अपना बलहीन व्यक्ति के द्वारा मिलने वाला नहीं कहा बल चाहिए बल मैंने शारीरिक बल नहीं कौन सा बल चाहिए आप बल हम ब्रह्मास्मी ऐसा बल चाहिए उसमें नाइन आत्मा पे ग्लभ्य मुंडो को सब वाक्य है कहा टिप्पणी तीन नंबर की कुछ टिप्पणी डरों से रहता है विद्याया अभी ऐसा पाठ होना चाहिए विद्या मृत्यु अभिभावक धीरियापेक्षाओं स्वतंत्र संवाद है विद्या दीव्य की अपेक्षा है अमृतत्व देने के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता है बीच में सामर्थ्य चाहिए ये होना चाहिए विद्याम तो होना चाहिए विद्याया विद्या ऐसा होना चाहिए विद्या होना चाहिए विद्या ऐसा होना चाहिए विद्याया अपनी अमृतत्व विद्या के माध्यम से भी जब अमृतत्व तो मिलना हो अथवा विद्या अपनी ऐसा हो तृतीयांत हो विद्या के माध्यम से भी अमृतत्व प्राप्ति के प्राप्ति में मृत्यु अभिभावक विद्या अपेक्षायाम उसको विद्या को भी अपेक्षा है किसकी मृत्यु को दबाना पड़ेगा तभी तो अमृतत्व दे पाएगी वो यही है अपेक्षायाम सृत कर्म संवाद अन्य नृति गुंडक स्मृति का संवाद करते हुए कहा नत्मा बदहन करने अच्छा भाष्य देखिए अतः समर्थो हिंदी है जो समर्थ है अमृतत्व ही बिंदते जो हित दिया है प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्व भी वित्तते यह हेतु समर्थ है क्यों कौन हेतु तो? प्रतिबोध विदितम मतम ये जो हेतु ये है आगे अमृतत्व भी वित्तते वो तो फल के है समर्थ हेतु है ये कहा समर्थो हेतु चार के वित्त अतः समर्थो हेतु मृत्यु अभी मार्म को जो नष्ट करना है दबाना है ऐसा जो बल है आत्मबल जिसको बोलते हैं अहम ब्रह्माज बल विद्यालय पर लभ्यत्वा तो विद्या से ही मिलना है ओप आत्मज्ञान के बिना होगा अहम ब्रह्मा से बता रहेगा ही नहीं लभ्यत्वा प्रतिबोध विदित मतत्व साधन में जो प्रतिबोध विदित मत में मतत्व का साधन जो हेतु है सुखों में वो सिद्ध हो जाता है वो हेतु हो जाता है किसके लिए ये अमृतत्व भी विद्तेगी अगर आत्मज्ञान हो गया तो अमृत की प्राप्ति होगी नहीं तो नहीं एक अथाया एक बताया ठीक द्या, तो द्याद तो, तो है। अविद्य देहादि आत्मत्व प्रतिपत्ति अविद्या के द्वारा देहादी में आत्मत्व प्रतिपत्ति यही है मध्यत्व इसी कारण मतत्व है अविद्य देहादि आत्मत्व प्रतिपत्ति तब तत्म मतत्व यही है आत्मा में मतत्व यही है अज्ञान के कारण मनुष्य हो यह भावना है आप ना? आप ना है, तो है तो आप सच्चिदाम आप माने किंतु मान लगे मैं मनुष्य हूं तो यही यहां पर भातित्व यही चीज है यही है किसी को मृत्यु कहा गया यहां तब निवृत्ति विद्या फल ज्ञान का फल होगा इसकी निवृत्ति वर्तत्व तो की निवृत्ति हो जाए न हम मनुष्य न चदैव यक्ष इसमें पहुंचा यह ज्ञान का फल होगा विद्या बलों से आप असपोर्वृत्ति इससे मत भागवान ने कहा विद्या का फल क्या है असत्य निवृत्ति वाला जो असत प्राप्त शरीर उससे निवृत्त होना मैं असंग आत्मा हूं इसमें पहुंचना क्या उनका फल है hmm. अच्छा और एक टीका वीरियम विद्या उत्तम मुक्तत्व गाढ़ वीर जो है सामर्थ्य hmm. जो सामर्थ्य विद्यापीठ सामर्थ्य जो बताया गया मूर्त दावतम दम गुप्त होने के लिए दृढ़ता इसी में है अगर आप बल है तो गुप्त होगा नहीं तो नहीं होगा एक तब से स्वाभाविक वो सामर्थ्य स्वाभाविक है आत्मा है वो तो अज्ञान बनना से दवा हुआ है कोई पैदा नहीं होगा अगर पैदा होने वाला होगा तो फिर अनित्य होगा क्योंकि यह कृतन तब अनित हो स्वाभाविक है आत्मा का वो दीर्घी हुआ सामर्थ्य आत्मा सामर्थ्य सारा गुरु तत्व तो मुर्त ही है उसका वास्तव और बात यही है सर्व शरीर असम असंसर्गित सभी शरीर किसी भी शरीर में संबंध नहीं उसका जब अन्य किसी शरीर में तो आपके शरीर में कहां से होगा सर्व के भीतर आप ही भी आ जाते हैं सर्व शरीर असंसर्गित कहीं भी संबंध नहीं रखता हो ऐसा है नव कैसा संसर्गीय आकाश के समान है वो जैसे आकाश का संबंध कहीं भी नहीं है ठीक इस प्रकार असंबंध है संबंध रह और निर्वयत्व नवैव निर्वयत्व जैसे आकाश अवयव वाला नहीं है वैसा आत्मा भी अवयव वाला नहीं है जो अवयव वाला नहीं होता उसके संबंध नहीं होता उसका कोई संबंध नहीं देगा तथश नृत्य मुक्त है वह जब संबंध ही नहीं तो फिर शरीर संभव नहीं है तो यही भावना बनानी चाहिए नृत्य मुक्त मैं नृत्य मुक्त हूं ऐसी भावना मानी महिमाने शरीर को हटा करके मैं मैंने गड़बड़ हो जाएगा शरीर यही फूल शरीर नहीं थोड़ा शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तीनों हटाकर मैं स्वच्छता मदन ब्रह्म हूं यह सब होना है तथा तो तो तो नित्य मुक्त है वो अहम मैं नित्य मुक्त हूं इस अवस्तम हो ऐसा जो विश्वास है आपके पास निश्चय है अवस्तम हो विद्या बलम यही है ज्ञान ज्ञान से आने वाला सहमत आप विद्यापी बल मैं सहमति यही है तिरपोणी छह सात पूर्वमें पूर्व सात विद्यामुक्त दार मुक्ति भवन में भावना एवं विद्याम मुक्ति होने में मुक्ति में अपने दृढ़ता लाना मैं मुक्त हूँ शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ ये भावना बनाए रखना ये विद्या के सहमति है ये जो ज्ञानी होगा वास्तव में आत्मज्ञानी होगा मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ हमेशा ही भावना रखें मैं मनुष्य हूँ मरने वाला हूं ऐसा नहीं समझेगा ये वीडियो है सामर्थ्य है कहा कि वो साफ है ना तस्व स्वरूप दृढ़ता क्या है वो होता तच द्वितियातम बल वो द्वितियाकृत बल है सामर्थ्य है वो स्वाभाग कोई उत्पन्न नहीं होता बल ज्ञान से अपने सामर्थ्य उत्पन्न हो गया बात में केवल उसका आविर्भाव कर दिया जाता है बल तो अपने ही है वो सामर्थ्य में किंतु दबा हुआ था विद्या व्यवान विद्या के द्वारा आविर्भाव जैसे अंधेरे के कम पार्थन को पैदा नहीं करना होता है केवल आविर्भाव कर दिया जाता है प्रकाश के माध्यम से उसी प्रकार विद्या से आपका बल प्रातक्य होगा उत्पन्न नहीं होगा उत्पन्न हो जाएगा ठीक है तत्व तो विद्याविकम बल स्वाभाविकम स्वाभाविक है विद्या से पैदा नहीं होना है बल स्वाभाविक बल है कि अब इत्यादि कारण वो दबा हुआ सामान्य साधारण यदि इत्यादि आकार इस प्रकार के निश्चय करना ऐसे आकार का निश्चय देना यही है यहाँ पर अन्वय ऐसा अन्वय कर देना है ऐसा संबंध अवस्तम्भ निगाह दृढ़ विश्वास को यह अवस्तम्भ सदे कहा है अब पूर्व स्तंभ हाथ है प्रतिहा रोकने अर्थ में है निगाह प्रत्यय अनादी परम्परागत प्रत्यय है विश्वास है ऐसा रहना नवोवत निरवय होता क्यों आत्मा किसी के साथ संबंध होना संभव भी नहीं है संभव है नहीं क्यों आकाश के समान निर्वय है आत्मा आकाश का किसी के साथ संबंध नहीं होता ठीक इस प्रकार आत्मा आकाश के समान है दृष्टान्त के लिए दिया हुआ आकाश समान होने से आत्मा सर्व शरीर आदि असंसर्गित किसी भी शरीर के साथ संबंध नहीं है चाहे देव शरीर हो मनुष्य शरीर हो कोई भी संसर्ग हो संबंध ही नहीं है और नैया आकाश का भी संयोग मानते हैं पृथ्वी और आकाश का संयोग मानते हैं कहां तक सत्य उनसे पूछा जाए अलग विषय है और अपने को बहुत बड़े विद्वान मान चाहिए नवोवत निरभय आत्मा जो है आकाश का समान निरभय पदार्थ है आत्मा असंसर्गित हम किसी भी शरीर के साथ संबंध रखता ही नहीं इसलिए वो तो नित्य मुक्त एवं ये बोलना सही हो जाता है तो तथो असंसर्गित स्वभाव प्रयुक्त है जो असमसर्गित्व आदि स्वभाव है आत्मा को उससे द्वारा प्रेरित होता हुआ प्रयुक्तत्व उससे द्वारा प्रेरित करने से स्वाभाविक हम मुक्तत्व वो मुक्तत्व भी स्वाभाविक है जब संबंध किसी के साथ है नहीं तो शरीर के साथ संबंध ही नहीं है तो मुक्त पहले सही है किंतु भावना बन गई थी की भावना पर गई थी उसको हटाने के लिए ध्यान की आवश्यकता देखा वास्तवों विधि काल्पनिका को बंद उपत्त है काल्पनिक बंध सिद्धि के लिए यहां पर ही कहा गया बंदा काल्पनिक है अपना स्वरूप वास्तव में स्वाभाविक मुक्त तो है मुक्त मुक्तत्व स्वाभाविक है अतः यथोक्त अवसंभस जो निश्चय जैसा हुआ है हम ब्रह्माष्टमी ऐसा निश्चय है असंसर्गित असंसर्गत्वादी आत्मस्वभाव प्रवृत्त प्रवृत्त तो अभिधाना यहाँ पर ये निश्चय असंसर्गीय आत्म स्वरूप या तो आत्म स्वभाव से प्रेरित होने के प्रथम से आत्मना बिंदते यदि सुखम आदमी होता है आत्मना बिंदते दीर्यता संभव हो जाएगा जब विद्या से अविद्या हो जाए तो बल तो स्वयं स्वतः ही प्राप्त होगा बल कहीं से आना नहीं है बल था किंतु आपको दुर्बल कर दिया गया था आगे क्यभाष्य देखिए ठीक है प्रश्न है केंद्र तरी अषयतया आत्मावगता आकांक्षा आह पूर्व मंत्र से संबंधित है फिर किस किसके माध्यम से आत्मा जाना जाए ये प्रश्न है क्योंकि पूर्व मंत्र क्या है यश्यातम तस् मतन मतम यश्य मत जो नहीं जानता है वही आत्मा को जानता है ये पूर्व मंत्र के लिए यह शंका है जो जानता है वो नहीं जानता है बोल दिया तो यही शंका है केवल आरोप क्या निमित्त क्या है वो आत्मा को जानने के लिए यश्या मतम तस् जो नहीं जानता है वो जानता है तो आत्मा जानने का फल है तो के, क्या माध्यम है उसका यही है पूर्व मंत्र के साथ संबंध आएगा तभी अभिषय त आत्मा और पूर्व मंत्र का सारा सही खाके आत्मा अविषय रूप से जानना चाहिए विषयत्व तो ज्ञान नहीं मानता आत्मा यही कहना तो, तो फिर अविषय रूप से आत्मा का ज्ञान इस माध्यम से होगा यदि आकांक्षाएं में जिज्ञासा हो ऐसी जिज्ञा में प्रतिबोधवित मतम यही है आत्मा जान्य के एक ही तरीका है प्रत्येक बोध के साक्षी रूप से जानना जाना विषय प्रकाशवे प्रतिबोध प्रतिबोधव प्रत्यनाव प्रतिबोधम मतम ये जो तो आपके मंत्र के प्रतीक है ये जो दीक्षा है बोधम बोधम प्रति प्रतिबोधन अव्य भाव समास में प्रति के साथ में बोध शब्द का समाज किया है अभी प्रति आयु आयुमुखे ऐसा सूत्र आता है उसके द्वारा है प्रति आयु आयुमुखे ऐसा सूत्र है उसके द्वारा समाज किया है समाज में तो बोधम बोधम प्रति जैसे प्रति प्रतिवृक्षम सिंचती करके कोई वाक्य आएगा तो कितने वृक्षों को सिंचाई करता है बगीचे में जितने वृक्ष हैं सबकी सिंचाई प्रतिवृक्षम का अर्थय होता है वृक्षम वृक्षम प्रति प्रति प्रतिवृक्षम तो यहाँ भी प्रतिबोध शब्द है तो बोधम बोधम प्रति प्रतिबोध यही होगा जैसे प्रतिवृक्षम सिंचती वाक्य आ जाए तो समझना पड़ेगा उस बगीचे में जितने वृक्ष हैं सबको सिंचाई करता है तो इसी प्रकार यहाँ बोधम बोधम प्रति जितने भी बुद्धिवृतिया हैं प्सा से माने व्याप्तों में इच्छा दिपसा दीप्सा से है व्याप्त करने की इच्छा सबको घेरने की इच्छा को दीप्सा बोलती हैं व्याप्तों इच्छा दीपा तो दीपा प्रत्ययम जो दीक्षा प्रत्यया क्या है बोधम बोधम प्रतिबोधम शब्द में दिप्सा लगा हुआ है माने जितने भी बोधवृत्ति होते हैं बोध वृत्तियां अंदर करने के वृद्धि को बोध कहा जितनी भी वृत्तियां उठती है आत्मबोन <coughs> आत्मा ज्ञान के द्वार है ये आत्मा को जानने के साधन यही बनते हैं क्योंकि जड़ होकर के भी चेतन जैसे भाष रहे <coughs> अगर आत्मा का संबंध न होता तो इनमें चेतनता भाषती नहीं ये सबको मन चेतन है इंद्रिया चेतन है बुद्धि चेतन है इत्यादि योग में प्रयोग होता है तो आत्मचेतन का संबंध होने से ऐसा दिख रहा ऐसा समझ रहा है जैसे लोहे में उष्णता का भाव होता है कब अग्नि के संबंध होने पर अग्नि के संबंध के बिना लोहे में उष्णता का भ्राम होना संभव नहीं इसी प्रकार यहां आत्मा जरूर सिद्ध होता है बुद्धिवृत्ति को देखते हुए साक्ष्य रूप से एक आत्मा तो प्रतिबोधा प्रति आप जबकि विपक्षा प्रत्येक अनेक है बुद्धिवृत्ति एक नहीं होते अनेक होते हैं इसे बहुवचन दे दिया विक्सा प्रत्या आत्मअोध द्वारा गोर। आत्मज्ञान के द्वार यही है माध्यम इन्हीं के माध्यम से आत्मा को जानना है जैसे तपा हुआ लोहा को देखकर के अग्नि का ज्ञान होता है इस प्रकार एक बुद्धिवृत्तियां चेतन भाषा रही है इसको देख के चेतन का ज्ञान होना है यही कहा नंबर की विकसा प्रत्यायन इत्यादि कहा प्रत्यान आत्मबोध द्वारा कौन ये जो के आत्मदो के ज्ञान के जो द्वार बनते हैं मैंने मार्ग बनते हैं कैसे आत्मा व्यापक आत्मा के व्याप्य बनते हैं व्याप्य माने यत्र वृत्ति तत्र आत्मा ऐसा होगा जैसे यत्र धोमा तत्र बनी वो व्याप्य होता है घूम व्यापक होता है बन्नी इसी प्रकार यहां पर आत्मा को व्यापक बनाना वृत्तियों को व्याप्य बनाना यही है प्रत्यान आत्मबोध आत्मा अवगोध द्वारक होंगे क्या है ये वृत्तियों में आत्मज्ञान के द्वार बनना क्या द्वार है जैसे धूम द्वार होता है किसके लिए बोध का द्वार बन जाता है माने माध्यम बनता है परिचायित होता है ये बोलना चाह रहे हैं प्रत्याम आत्मा अवबोध आत्म व्याप्य आत्मा का व्याप्य है ये व्याप्त ऊपर वो जब व्याप्य तो क्या होगा दिक्साधर्मी भगवती है जहाँ व्याप्य कह दिया जाता है वहाँ विक्सा होता ही है जैसे धूम व्याप्य होगा तो क्या बोलते यत्र धूम ये होता ही है बोलते हैं ये कहा भगवती एवं यत्र यत्र धूमा इत्यादि यत्र यत्र धूम तत्र बंदी ऐसा बोलते हैं दिक्सा होता है जहां व्याप्य होता है वहां विक्षा होगा ही होगा इसलिए यहां पर भिक्षा ये बोला दिक्कत प्रत्या इत्यादि कहा अच्छा ठीक है संग्रहवाच्य विदृढ़ होती ये जो संग्रह वाक्य था ये जो प्रतिबोध मतलब इतना संग्रह वाक्य है इसका विवाह वाक्य आएगा व्याख्या करेंगे संग्रह संग्रहवाक्य विरोधी का क्या है तो बोधम प्रति बोधम प्रति ऐसा इसके विग्रह ऐसा होगा बोधम प्रति बोधम प्रति प्रतिबोधम ऐसा होगा प्रत्येक गोध के प्रति यदि दीक्षा ऐसा जो दीपा है ज्ञापा आपसे ना व्याप इ सबको घेरने की जो इच्छा जितने है जितनी भ्या, भ्या, भी बुद्धिवृत्तियां हैं उनके माध्यम से आत्मा के ज्ञान होना है विक्षा सर्व प्रत्यय व्याप्ति आता सभी ज्ञान उनको व्याप्ति के लिए है प्रत्यय का व्याप्त करता है आत्मा इसके लिए है बौद्धा बौद्धाई सर्वे प्रत्यय ये जो बुद्धि के हैं प्रत्यय जितने भी हैं अंतकरण के हैं बौधा बुद्धेर इन बौद्धा ये बुद्धि के इसलिए बौद्धा बोलाएंगे को बौद्धा बोला अणप्रत्यय लगाएंगे बुद्धि शब्द से बौद्धा ही सर्वे प्रत्यय ये सब के सब्जेट में प्रत्यय मानी वृत्तीय है, है? हाँ। है। ये बौद्धा बौद्ध है कैसे बुद्धे इमे बौद्धा ऐसा है तस्प्रत्यय होता है ना तस्वीर के द्वारा बुद्धि के ये है सब इसलिए बौद्ध हो गए बौद्ध हो गए ये ऐसा है ये बौद्ध लोग नहीं समझना यह वृत्ति को बौद्ध बोला हुआ बौद्ध बौद्धा ही सहनीय प्रत्ये सबके सब जितने भी वृत्ति हैं बौद्ध है माने बुद्धि के हैं तब तक वो बहुत नित्य विज्ञान स्वरूप स्वरूपात् व्याप्त व्याप्तवार जैसे तपा हुआ लोहा होता है अग्नि से व्याप्त होता है ठीक इसी प्रकार नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा के द्वारा व्याप्त है कौन ये प्रत्यय यही बोल रहे हैं बौद्धा ही सहरीय तब तक वह बहुत दृष्टान्त जैसे तपा हुआ लोहा होता है नित्य विज्ञान स्वरूप स्वरूप आपका तो नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा के द्वारा व्याप्य है जहां जहां बुद्धिवृत्ति होगी वहां वहां आत्मा होगा यही है हुआ जैसे पत्त लोहा जहां होगा वहां अग्नि होगी जहां जा लोहा वहां वहां अग्नि तो नहीं कर सकते यत्र यत्र पत्त लोहा तत्र तत्र बने ऐसा होगा ठीक इस प्रकार यहाँ व्यापकवाद विज्ञान स्वरूप और भाषा ये विज्ञान स्वरूप कई भाष्य हैं विज्ञान स्वरूप आत्मा के द्वारा भाष्य हैं जाने जाते हैं भाष्य हैं तब तो अन्य हो भाषा आत्मा उसका प्रकाशक उससे अन्य है ये बुद्धि वृत्ति से अन्य है प्रकाशक कौन है आत्मा है जैसे तब तरह जो होता अग्नि के द्वारा जला हुआ होता उसको जलाने वाला अग्नि उससे भिन्न होता है इसी प्रकार यहां भी ये जो विज्ञान से आत्मा से अभाष्य सब के सब ये बुद्धिवृत्तियां और इससे अन्य तर अन्य अवभाष्य से आत्मा ये बुद्धि बुद्धिवृत्ति से अन्य होता है प्रकाशक आत्मा अन्य होता है तब तो विलक्षण बुद्धि बुद्धिवृत्ति से विलक्षण भी होगा जैसे लोहा से विलक्षण होता है अग्नि ठीक इसी प्रकार तब तो विलक्षण हो अग्निव उपलब्ध भेटेगी जैसे लोहे में अग्नि की उपलब्धि होती है तब तक तो लोहा में उसी प्रकार आत्मा की उपलब्धि होती है आत्मा को जानने की तरीका यही है बस उपलब्ध भेटेगी तेना इसलिए ते राय बौद्धा प्रत्यय ते प्रत्यय ये जो प्रत्यय है सबके सब वाई भगवती आत्मा उपलब्ध हो आत्मा की उपलब्धि में आत्मा को पहचानने में ज्ञान नहीं है क्या बोलते हैं माध्यम बन जाते बुद्धि प्रत्या माध्यम बनते हैं एक टिप्पणी भी है बौद्धा दोनों टिप्पणी व्यापन व्यंजन ज्ञापन को स्पष्ट करते हुए यह बुद्धिवृत्ति तथा तत्र, तत्र आत्मा यदि तया व्यापक उपलब्ध है चलो व्याप्ति बनाएंगे तो उस व्यापक व्याप्य के माध्यम से व्यापक की उपलब्धि होती है जैसे यत्र तत्र तथा बनने के आएंगे तो बढ़ने की उपलब्धि होती है ठीक इस प्रकार यत्र बौद्ध तत्ति है तथा तत्र, तत्र विज्ञान स्वरूप आत्मा तो व्याप व्यंजन व्याप्ति को प्रकट करते हुए तया जो व्याप्ति उस व्याप्ति के द्वारा व्यापक उपलब्ध है उपलब्धि होती है व्यापक की उपलब्धि होती है दिखा दिया दृष्टान्त देकर दिखाया अविंद का दृष्टान्त देकर दिखाया उपलब्ध होती यथोक् द्वारा क्या है उसको प्राप्ति के द्वार दिखाते हैं क्या कहा बौद्धारी सर्वे प्रत्याय इत्यादि कहा अच्छा आगे बात से देखिए एक नंबर तो हो गया तीन नंबर आपका व्यापक आपका से व्याप्ता है ये अच्छा व्यापी वृहद तादात है यहाँ पर उनके अधिकार और आत्मा के अधिक्रम एक नहीं समझ रहा है जैसे धूम और पन्नी के अधिकार में पर्वत होता है ये धूम पर्वत मानस आदि जहां जहां धूम होता है वहां। माने अधिकार में भिन्न होगा वहां के जो व्याप्ति है वो अलग ढंग के है सामान अधिकरण में हुआ यहाँ पर क्या लेना तादाद में ता लेना ता। ये ये बोल रहे हैं व्याप्ति यहाँ तादाद में ता लेना आत्माव्याप्ति में जहां नहीं कि जहां जहां वो होंगे वहां वहां आत्मा माने कोई वस्तु विशेष होगा जिसमें बुद्धि प्रत्येक भी रहेंगे और आता भी रहेगा ऐसा स्थान ऐसा कोई मिलने वाला नहीं है यहाँ तादात्मा में है जिसने लोहे का प्रश्न दिया हुआ था था। था था। है वहां ये नहीं कि जहाँ लोहाओ वहाँ नहीं एक ही एक ही जगह है वो ऐसा ही है ये बता रहे हैं व्यापति भी हो ताजा तहारा पन्ना तथा ताजा कम न होने से क्या होगा तब तक लोहर और भाष्य में वो का तपा हुआ लोहे का दृष्टान दिया हुआ है वो तो तादात्म्य दिखाया हुआ है वहाँ यही देना है ये ये कि, कि एक अधिकार विशेष ढूंढ करके जहाँ बुद्धि के प्रत्यय हो वहीं पर आत्मा हो ऐसा ऐसा, ऐसा नहीं ढूंढना व्याप्ति ऐसा आत्मा हो धूमा और अग्नि जैसी व्यापति नहीं है दूसरे रंग की जाति है तादात्म्य ऐसा भाष्य में तस्मात प्रतिबोध अभ्य प्रत्यारत्मता या प्रत्येक बोर्ड के प्रकाशक जो प्रत्यगात्म रूप से प्रत्येक बोध के प्रकाश होकर करके जो अंतरात्म रूप से प्रत्येगात्म विद्वन जिस इस रूप से जो विदित पदार्थ है तब ब्रह्म वही ब्रह्म होता है प्रतिबोध मतन यही आता है तदेव पदम ज्ञातम वही मत है वही ज्ञात है वही समय ज्ञान है तदेव समय ज्ञान वही समय ज्ञान है बुद्धिवृत्ति के माध्यम से जो जाना जाए वही मत है वही समय ज्ञान है यद प्रत्यगा विज्ञान कौन सा समझ ज्ञान जो आत्मसंबंधी ज्ञान प्रत्यगात्म विज्ञान यद जो प्रत्यका विज्ञान है न विषय विज्ञान आत्मत्वे विज्ञान यही विज्ञान मुख्य है विषय रूप से विज्ञान वो नहीं समझना विषयत्व ज्ञान नहीं समझना विषय ज्ञान है विषयत्व न ज्ञान विषय रूप से नहीं आत्मत्वे ज्ञान माने ब्रह्म को वही ब्रह्म कहा उसी को आत्म रूप से समझना ना कि विषय रूप से एक दो एक में कहते हैं मथम ये अंत तो तो, ना विवक्षित नाथ ये मथम तक के शिक्षा विवक्षित का तभी तो सम्य ज्ञान बोल दिया यही समय ज्ञान है प्रत्येगात्म विज्ञान में प्रत्येगात्म ब्रह्म विज्ञान यह है प्रत्येगात्म रूप से ही आत्मा से अभिन्न रूप से ब्रह्म का ज्ञान होना यही सम्य ज्ञान है न विषय विज्ञान है ना न विषय विज्ञान ने कहा विषय रूप के ब्रह्म विज्ञान विषय रूप से ब्रह्म का विज्ञान को समझ ज्ञान नहीं कहा जाएगा ठीक है कहते शरीर अब कहते हैं हमारे एक शरीर के बात अब सारा संसार में एक ही आत्मा ही दिखाना है अभी तो एक आत्मा यहाँ घटित हो गया जो बुद्धिवृत्ति हमारे बन के अंदर जो तो वृद्धिपन उसके साक्षी क्षेत्र होते हैं उसको प्रमुख रूप से अवेद करके देखना यह समय ज्ञान नहीं आता अब आगे बोलते हैं यथाष्टी शरीर में बुद्धि परिणाम जड़ा अभी इस शरीर में तो बुद्धि के परिणाम जो तो वृत्तियां हैं जड़ होने पर भी है तो जड़ जड़ होने पर भी चिर व्याप्त तो या चेतन से तप्त होने के व्याप्त होने के कारण जैसे लोहे तो अग्निश्वर व्याप्त होने पर वो जलाने का काम करे उसी प्रकार यहाँ के चेतन के द्वारा व्याप्त होने से व्यापक चेतन है अध्याप् है ऐसा होने से संवेदन वन दे चेतन वासन दे संवेदन ज्ञान चेतन चेतन के जैसे भाषा बुद्धियां संभाव ऐसी संभावना होती है चेतन के द्वारा व्याप्त होने से ये भी चेतन जैसे भाष रहे हैं ऐसा ज्ञान होता है संवेदना तो नहीं है संवेदन भक्त लगाया अधिदेश करके बोला हुआ है सब बदिघटित जो होता है अधिदेश होता है अधिदेश संवेदन के समय चेतन के समय भाषण चेतन तो नहीं है ये जैसे लोहा अग्नि नहीं है किंतु अग्नि जैसा होकर बांसता है ठीक इसी प्रकार ये संभावना की जाती है जड़ स्वाधार ही प्रकाश न करते क्योंकि जड़ पदार्थ स्वयं किसी वस्तु को प्रकाश करने के सामर्थ्य है नहीं स्वतः नहीं है और वस्तु प्रकाश कर रहा है ये जान रहे हैं या लोग पहचानते हैं सब अपने विषय भी जानते हैं तो इसलिए चेतन जैसे होकर काम कर रहे है। जड़ान स्वाभाविक प्रकाशन होते स्वाभाविक प्रकाश होने तो से सकते कहीं से उदाहरण लाया है उन्होंने तभी काम कर पा रहे न ते सूर्यो न सोक यदत्वा अनुर्तनते तद धाम परम इत्यादि है यदा कदम तेजो यद चंद्रम से चारो तत्तेजो विद्धि में आपको मेरे तेज लेकर काम कर रहे हैं सब इत्यादि गीता में है ठीक है तो कथा सर्वशरी से जैसे ये शरीर में जड़ होते हुए भी चेतन के सांग प्राप्त करके चेतन जैसे बच्चे काम कर रहे हैं ठीक इसी प्रकार सारे शरीर में ऐसे समझा खाली यही नहीं यही आत्मा ब्रम्मा है नहीं जितने आत्मा दिख रहे हैं सब ब्रम्मा है और आत्मा ये एक ही से दिखाएंगे यही कहना चाहेंगे ये नहीं प्रत्येक शरीर में प्रत्येक आत्मा नहीं आए क्योंकि चक्कर में मत पर ना करेंगे पड़ने लग जाए तो सारा बेकार हो जाएगा वो तो कहेंगे प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न आत्मा है यही है और सबके सब, सब विभु है, है। तथा तो सर्व शरीर बहुत प्रत्यय इसी प्रकार जैसे यहाँ पर एक शरीर में ये बुद्धिवृत्तियां चेतन के द्वारा भाषित है उसी प्रकार जितने भी शरीर है ब्रह्मांड में चौरासी लाख यूनि में सावित शरीर प्राणी मात्र है जितने शरीर है बहुत प्रत्यय बुद्धिवृत्तियां यद व्याप्त तथा संवेदना वाला जिससे व्याप्त होकर के सथ, जिससे व्याप्त होंगे सर वो चेतन से व्याप्त होंगे यदि आप बताया जिससे व्याप्त होकर संवेदना भाषण चेतन जैसे होकर व्यवहार करते हैं सो so, अस्थि की संभावना वो जरूर है, वो भी है जैसे यह है वैसे सारे शरीरों में भी आ... आ... आत्मा है नहीं तो वहाँ बुद्धि काम नहीं कर सकती थी उसके लिए आप बुद्धि काम कर रही है वहां भी आत्मा है सारे शरीरों में आत्मा है यह संभावना की जाती है कहा त्रिपणिया चार चार विधाश्मी बुद्धि परिरामा चिद व्याप्ता और अनुमान दे रहे हैं सिद्धांतों में बुद्धि परिरामा ये पक्ष है बुद्धि के जो विकार है ना जितने भी वृत्तियां बनती है ये चित चेतन से व्याप्त है चिद व्याप्ता है चित्त व्याप तत्व साध्य है अचित सभी कर्म अवासमान का अचेतन तो होते हुए चेतन जैसे प्रकाश कर रहे हैं के कारण से बुद्धि परिणाम इतना पक्ष है और चित्रवता में चित व्यापता बोलेंगे तो चित्त्याप तब तो साध्य होगा चित व्याप तब तो साध्य है अचित्य सदी अचेतन होते हुए और तब तदव अभाष बनाता चेतन व प्रकाशवत्ता चेतन के समान प्रकाश करके अपने विषयों में प्रकाश करते हैं यद अत्य सदी तदव अभाषे तब तद्याप व्यापति दिखा रहे हैं जो वस्तु वो न होता हुआ उसके समान भाषते हैं वह वो, वो क्या होगा वो उसे व्याप्त होगा जो वह ना होता हुआ उसके समान भाजता है वह उसे व्याप्त होगा जैसे तप्ताये वो था ये दे रहे हैं प्रतप्त आय है सलाहकार वक्त जैसे सलाका है लोहे का छड़ है प्रतप्त जला हुआ अग्नि के द्वारा तप्त है तो वो कैसा है वो अग्नि के द्वारा व्याप्त है अतत्व होते हुए माना अग्नि न होते हुए अग्नि के समान व्याप्त हो रहा है तो वह अग्नि से व्याप्त है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी ये अचेतन होते हुए चेतन, चेतन जैसा भाष रहे बुद्धि बुद्धि वृति ये क्या है चेतन से जाता है इस अनुमान से सिद्ध होगा ये कहा एक शरीर में हो गया आत्मा है ब्रह्म से अभिन्न आत्मा है ये सिद्ध कर दिया एक शरीर और सारे शरीरों में कहता सारे में एक ही आत्मा है एक ही ब्रह्म है भिन्न तो है नहीं कोई ये सिद्ध ने कहा अभी भाष्य में बता दिया था सभी शरीरों में जो वैसे समझना चाहिए कहा शरीर अंतर सुखी पांचवे अन्य शरीरों में भी बौद्ध प्रत्याय प्रत्यय अनुमाया पहले बुद्धि बुद्धिवृतिया का अनुमान करना पड़ेगा वहां भी बुद्धि बुद्धिवृत्ति बनती है जैसे यहाँ बनती है वहां भी बनती है अनुमान कर देमान करके तेत व्यापी वहां भी चेतन की व्याप्ति दिखाना चेतन व्याप्त है वहां भी जैसे यहाँ चेतन से व्याप्त है बुद्धि प्रत्यय उसी प्रकार अन्य शरीरों में भी चेतन व्याप्त है वो चेतन एक ही है इस समय का इत्यादि कहा अच्छा तो हम समय ठीक यद कल सामग या चक्षुश इंद्रिया सर्वा सर्व ब्रह्मों पर ब्रह्मया महमया करोस्त सदा पुण्य हृदय जो प्रेम संत पतनास्ते रे निर्मिंतो ए निर्मिंतो ओम शांति सर्व शांति